देवी भागवत दूसरा स्कंद परम तप इसके बाद जरदकारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे एक समय की बात है वे मुनिवर जरतकारु भोजन करके सोने लगे वहीं वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी उससे उन्होंने कहा प्रिय किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों न आ जाए तुम मुझे जगाना मत उस नवयुति भार्या से यो कहकर मुनि निद्रा देवी के अधीन हो गए जब अंशुमाली अस्ताचल पर सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं तब धर्म लोग के भय से डरकर उनकी भार्या जरतकारु चिंतित हो उठी सोचा क्या करूँ मेरे मन में शांति नहीं होती यदि मुनि को जगा देती हूँ तो ये मुझे त्याग देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो संध्या का समय व्यर्थ ही चला जाएगा पति के धर्मनाश की अपेक्षा यह त्याग उत्तम है क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है धर्महीन पुरुष को बार बार नरक भोगने पड़ते हैं जो भली भांति सोच समझ उस बेचारी ज ने अपने पतिदेव मुनि जरदकू को जगा दिया उसने कहा सुब्रत उठिए उठिए संध्या करने का समय उपस्थित हो गया है मुनि की नींद टूट गई उन्होंने पत्नी जरदकू से कहा निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ तू अब अपने भाई के घर चली जा मुनि की जो कहते ही जरदकू का सर्वांग काप उठा वह उनसे कहने लगी अमित तेजस्वी प्रभो मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा तब मुनि ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया वह तो है ही मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई जब वासुकी ने उससे पूछा तब पतिदेव की कही हुई बात उनको सुना दी और यह भी कहा मेरी प्रार्थना पर मुनि अस्तित्व कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए बहन की बात सुनकर वार्षिकी को पूर्ण विश्वास हो गया उसने सोचा मुनि बड़े सत्यवादी हैं उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती तब उसने जग को अपने घर पर रख लिया कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उधर से उत्पन्न हुआ कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की अस्तित्व नाम से प्रसिद्ध हुई वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ राजेंद्र माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया महाराज यही याजावर का कुलदीपक आस्तिक है वासुकी नाग की बहन जरदकारी इसकी जन्नी थी इस मुनि का काम सराहनी था तुमने भी उसे मान्यता दी थी महाभाह तुम्हारा कल्याण हो राजन अब तुम भक्तिपूर्वक भगवती जगदंबिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती हैं कुल का अभ्युदय करने के साथ ही राज्य को कभी विचलित नहीं होने देती राजेंद्र तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो मैं तुम्हें उसे सुना दूंगा यह अलौकिक कथा परम पवित्र संसार से उद्धार करने वाली तथा अनेक रक्षों से परिपूर्ण है राजेंद्र जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती हैं उन विचार कुशल पुरुषों को धन्य है वे ही भाग्यवान गिने जाते हैं भारत महामाया स्वरूपणी भगवती जगदिंबिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते वे मानव इस भारतवर्ष में महान दुखी दिखाई पड़ते हैं राजन जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा से विमुख होकर सुखी रह सके जो निरंतर इस पुराण को सुनता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्याशक्ति ने विष्णु के लिए कहा था राजन इसके श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी